परमं मदनुग्रहाये परम ग आध्यात्म संगीत यच तेन वच तेन मोह अयता त्वया, त्वया, परमं या मदनग्रहाय पर गुह्यम यध्यात्मसंगीत वच उत्त मदनुग्रहाय परुह्यम युद्धसिम वच उत मम अयम मोहा दिखता मयम मोहा आपने मद अनुग्रह है मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम यम गोपनीय जो अध्यात्म संगीतम की अध्यात्म संजत या अध्यात्म नाम वाले वचन वचन कहे है अध्यात्म संजत वचन कहे है hmm. से उस वचन ऐसी मम अयम मोहा मेरा या मोहिता हो, हो गया उस वचन पे उस उस वचन से मेरा हो दूर हो गया देखेंगे मद या, साथ है मम अनुग्रह मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम करते निरस्तम अर्थात अत्यंत अत्यंत गोपनीय कर गोप्यम गोप्यम अर्थात गोपनीय छिपाने योग्य जिसको अनधिकारी के सामने प्रकट न किया जाए अध्यात्म संगीतम का अर्थ है आत्मअनात्म विवेक विषयक आत्मनात्म विवेक विषय आत्मनात्म विवेक विषय कौन वचन है नम गोपनीय अध्यात्म वचन अर्थात परम गोपनीय आत्मनात्म विवेक विषय वचन आत्मा और अनात्मा के विवेक को विषय करने वाले आत्मा और अनात्मा के भेद को विषय करने वाले आत्मा और अनात्मा के भेद को बताने वाले वचन करते करते तेल, किससे सेव कि आपके वचन से वच्चा का मतलब वाक्यपति वचा से वाहन आपके वचन से अयम वो मोहा बिगता है मेरा यह मोह दूर हो गया तो मोह करते यहाँ पर क्या अविवेक बुद्धि मेरी अविवेक बुद्धि दूर हो गयी क्या दूर हो गयी अवेदी दूर हो गयी क्योंकि विवेक के अवेट दूर होता है तो को से करने वाला ज्ञान मिला तो अवेदी दूर हो गई गयी और क्या देखो भवा प्रयोग त्रुत नया महात्म्यम क्या अव्य महात्म्यम अति क्या अव्य मेरा यह मोह दूर हो गया है अवेशो कम्राख कमल hey, नयन कमल पत्र कमल पुष्प का जो वो पंखड़ी होती है समझते पुखड़ी कहते हैं नहीं। कमल पुष्प होता है ना उसके तो तो तो तो तो क्या दल कहेंगे या कहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर पत्र शब्द है ना उसके लिए पत्र शब्द है की कमल के पत्र भी के समा नि ये कमल नयन मया मैंने आप मैंने आप करते करते है आपसे नाम मैंने आपसे करते करते उत्पत्ति भूतान की, की उत्पत्ति सुना है विस्तार से सुना है क्या अव्यव महत्वल और अविनाश की महात्म भी सुना है, ना। है ना? ये कर्म वाक्य है न मैया भवाप तो तो के योग यह कर्म है न तो कर्म में प्रथमा हुई है उसी के अनुसार लगा रहे क्यूँकी है कमल नयन क्योंकि है कमल नयन मैंने मया क मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और नाक को विस्तार ऐसी सुना है अव्डे अव्डे या अव्य महात्मा और अव्यय या अविनाशी महात्म को तो भी सुना है भवाकर से उत्पत्ति से से नाम। तो पर ये उत्पत्ति अवर से ऐसा दोनों समाज कर लेंगे ना तो वे दोनों को भव अव्यय भवस्या भव क्या तो ऐसा द्वंद समाज का मित्र कर क्या बनेगा भवा प्रय कर कर है, है, सुना है संक्षेप तो तो से नहीं सुना है नोना तो चाहिए कमल सत्र कमल से पत्रम, कमल पत्र सुना तो वक्त क्या रहना है कमल पत्रव कमल शत्रव यस है गोबरी कमल यस अक्ष्मी इसका तुम कमल के सत्य के समान नेत्र कमल के सत्य के समान दोनों नेत्र हैं जिसके किस्से तेरे सौ वह तो कमल पत्राक्ष क्या है कमल पत्राक्ष है के क्या बनेगा हे कमल पत्राक्ष महात्म की चाल और अक्षय महात्म को छुना है भगवान का महात्मा तो कभी छीन नहीं माता है अच्छा महात्मा को सुना है अच्छा श्रोतम की अनुवर्त है यहाँ संबंध है नोआ प्रयोग और यहाँ मात्र है सम्बन्ध होता है यहाँ पर ऐसा और ऊपर की अनुवृत्ति मानेंगे तो द्विवसान का एक वसनांत में भी परिणाम कर लेंगे है नो क्या की एक विचनां में द्वी परिणाम कर लेंगे द्विभक्ति लिंग का भी परिणाम हो जाएगा अब आगे देखेंगे यथा एवं तम आत्मान यथा आस आत्मा परमेशर दृष्टुम्छा सेम दुम ईप्वर पुरुषोत्तम लगाइए ऐश्वर परमेशर परम आत्मा यहाद परमेश्वरा यथा आप परमेश्वर स्वम आत्मान यथा आप आप अपने को जैसा कहते हैं आप अपने को जैसा कहते हैं ऐसा एवं यह ऐसा ही है यह ऐसा यह अर्थात यह सत्य है यह हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं या ऐसा ही है अर्थात यह सत्य है या यथार्थ है पुरुषोत्तम से ऐश्वरम रूपम दृष्टुम इच्छा पुरुषोत्तम से ऐश्वरम रूपम दृष्टुम इच्छा हे परमेश्वर आपके ईश्वरी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ आपके ईश्वरी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ तो ईश्वर शासकीय रास्ते में ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर संपन्न रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ एवं एकद एक ऐसा ही है अन्यथाना अन्य प्रकार ऐसी मिली है तो कैसा है यथा यन आपकी आप, से से आप जिस प्रकार से कहते हैं यथाथ यन आप कौन प्रकार से कची को खुले को भी इच्छा में तथा दुर्बलता तो देखना भी चाहता हूँ वैसा देखना भी चाहता हूँ क्षमा को कही आप कही सबसे देखना चाहता हूँ आपका आपका जो ऐश्वर रूप है ना तो ऐश्वर रूप क्या है कि वो ईश्वर रूप को देखेंगे ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर और तेज से संपन्न जो रूप होगा उसे क्या कहेंगे ईश्वरी रूप ईश्वर का रूप ठीक है किससे संपन्न होगा ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर और तेज ऐसी सम्पन्न ईश्वर का यहाँ विष्णु ना विष्णु के रूप को क्या कहेंगे वैष्णु तो इधम से जो अन्य होता है विष्णु तो यहाँ पर अपत नहीं तस्त इधम जो विष्णु का जो धत्व होगा उसे भी क्या कहेंगे वैष्णु विष्णु का जो शुरू होगा उसे भी कहेंगे वैष्णव विष्णु की जो वस्तु वो भी सख्त हो जाएगी तस्त इधम संबंध तो ईश्वर की यह है की पर ईश्वरम रूपम का सर वैष्णव रूपम है न आपके वैष्णव रूप को आपका ज्ञान शक्ति में दर्शन करना चाहता हूँ उत्पन्न दिखाइए केवल समझने से क्या होगा प्रत्यक्ष अभी जो आज दिखाएंगे ना भगवान जो, ये। ये ये जो है वो दिखाएंगे मन्यते यदि मन से यदि मन से मन से यदि सत्य मैं दृष्टिश्वर तथा मे धर्शया आत्मा अव्यय आत्मा अव्यय लगाइए प्रभो, प्रभो, प्रभो इति यदि मन्य से हे प्रभो मया तद दृष्टुम सत्यम मेरे द्वारा हुआ रूप देखा जा सकता है कौन गो रूपम ईश्वर है न ये जो ईश्वर रूप है ना ज्ञान ईश्वर शक्ति वाली और के सम्पन्न होगा ना विष्णु होगा भगवान का ये जिन्हें सबके उस रूप देखेंगे देखा जा सकता है यदि मन से यदि ऐसा यदि आप मानते है ऐसा यदि आप मानते है या ऐसा यदि आप समझते है योगेश्वर तो है योगेश्वर तो हे योगेश्वर, अव्यम दर्श दर्शय। तथा योगेश्वर तो है योगेश्वर आत्मान अवयम दर्शाया तवम कर खे आप मैं कर मेरे लिए आप मेरे लिए आत्मान अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए तो आप मेरे लिए अपने अविनाशी रूप का दर्शन कराइए ऐसा मन से एक मतलब चिंतन करते हो मानते हो विचार करते यदि हो मेरी मयान अर्जुन के द्वारा आप प्रकार है प्रभो प्रभो पर से स्वामी योगेश्वर योगेश्वर में जो है ना कुछ टीका है यहाँ पीढ़ा थी तो है यहाँ पर योगस्त ईश्वर है योग के ज्ञान योग कर्म योगी योग जितने प्रकार के योग हैं अणिमा महिमा आदि को भी योग में सद्रहण करते हैं कुछ लोग तो क्या योग तेरा है ईश्वर हाँ और, और ऐसा रामानुजे और शंकरानंद जी के आचार में योगस्त तीसरा ऐसा ही किया है और कुछ लोग ऐसा यहाँ पर योग शब्द है ना यहाँ मतवर्थी अश्वय करके योग का से क्या करते है? योगी योगा अस्त अस्त अगर मतवर्थी अस्त कर देंगे तो योग कर सके योगी तो योग ईश्वर का त्यार हो जाएगा फिर योगी इस योगियों ऐसा योगियों अब ये भाषा तो दो तरफ से लगता है अब देखेंगे यह योगेश्वर योगे तो है ना योगेश्वर है तो यहाँ पर देखना योगी ना लिखा है ना तो हम आपको ऐसा बताते हैं जो योगिना लिखा है तो इसको ष्टी एक्समान का भी मानकर सकते हैं षष्टी एक्सर क्या बनेगा योगिना है ना और योगिना फैक्ट्री एक मानते हैं और यहाँ पर जो एक वचन है ना तो ये है जा क्या है जात के आख्यान बोवचनम्य जातिवाच्य शब्द बहुवचन को बहुवचन जब जाति वाच्य शब्द बहुत सुखो कहे हैं तो एक वचन विकल्प हो जाता है ना फिर भी बहुत सुखो कह रहा है तो जात व्याख्या एक अस्मिन बोवचन अन्य प्रस्याओं से एक वचन हो गया है तो योगिना करना योगिना का है योगिना मतलब योगियों के योग योग लिए लिए। योग ज्ञान कर्मयोग योगियों के जो योग है पेशा ईशरह मतलब उन योगों के ईश्वर उन योगों के की स्वामी मतलब योग उनकी अधिक है ठीक है योगिना षे विश्रांत माना है मतलब जाता है ना ग्रम पे अब देखेंगे आप आनंद गिरी ऐसा मानते योगिना प्रथमाष्ण्त मानते योगिना हाँ योगी योगी ना तो योगिना यदि प्रथमा भूषण मानेंगे तो योगिना योगा तो फिर ध्यान देंगे तो योगी और योग इस तमाम वाले शब्द हो गए ना योगिना और योगा तो योगिना करोगा योग शब्द मतलब अर्थी प्रत्येक करके योगी अर्थ का वाकअ होगा और योग शब्द से प्रथमा वोजन में क्या बनेगा योगा योगिना और योगा एक अर्थक शब्द हुए ना शेषां से क्या लेंगे योगा नाम और योगा नाम से क्या होगा योगी योगानंद ना? तो योग तो ना, ना ये आनंद जी वैसा करते हैं, तो वैसे है तो लगे भी जाता है लगता तो वैसे भी है योगियों के ईश्वर हो तो या योग के ईश्वर को तो दोनों लग जाता है धन से तेज राम ईश्वर योगेश्वरा जय योगेश्वर यत्मा हम अति क्यूँकी मैं अत्यंत थी क्योंकि मैं अत्यंत देखने का इच्छुक हूँ क्यूँकी मैं अत्यंत थी देखने का मैं बहुत देखने की इच्छुक हूँ बहुत इच्छा देखने की है मैं क्या समझ अर्थम मेरे लिए तुम से आप अविनाशी रूप का दर्शन कराइए ठीक है अव्य रूप का दर्शन कराइए लगाएंगे अग्नि एवं चोरी कहा अर्जुन एवं चोरिका अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर श्री भगवान मान है अब देखे में पार्थ में सतना वर्णा ऐसा बजाना नाना नाना वर्णा नानाविधानी दिव्याणी रूपाणी पार्थ में नाना वर्णा क्या नानाविधानी दिव्या रूपाणी पार्थ में सैकड़ों अर्थ सहसा और हजारों मेरे सैकड़ों और हजारों ना और नाना आकृति वाले नाना वर्ण वाले और नाना वाले, नाना नाना वाले प्रकार के विज्ञान दिव्य रूपों को देख पार्थ, हे पार्थ है पार्थ मेरे सैकड़ों और हजारों भक्त में आया इस पर्व अनेक ऐसा किया है मतलब अर्थात अनेक प्रकार के है ना पार्थ मेरे सैकड़ों और हजारों रूप के विशेषण तो है नाना वर्णा विधानी और विज्ञानी पार्थ मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के वर्ण वाले और नाना प्रकार की आकृतियों वाले नाना वर्ण वाले विधानी नाना प्रकार के दिव्य रूपों को अब देखो अब देखना देखो मे करो सत्ता अथ शास्त्रता सत्ता अथ शास्त्रता इन दोनों का अर्थ भाष्ट करते हैं सत्ता अर्थ शास्त्रता इन तीनों पदों का मिला के अस करते हो गया असंख्य तो क्या हुआ असंख्य सैकड़ों रोजारो का मतलब क्या हुआ असंख्य असंख्या नाना वर्ण वाले नाना अकती वाले नाना प्रकार के विभिन्न रूपों को तो दर्शन करो अब देखेंगे यहाँ दिव्याणी की विस्पत्ति है तथा क्या औयू कहते हैं नाना विधानी नाना विधानी करते हैं नाना प्रखानी अनेक प्रकार अनेक प्रकार वाली कैसे वो हाँ एक ही प्रकार के रूप नहीं है भगवान ने जो रूप दिखाया है वो अनेक प्रकार के है ना दिखते रहो जिस जीवलोक में होने वाले अर्थात अपराधिक अर्थात कैसे मतलब यहाँ पर इसमें शुलोक में ऐसे लोग ऐसे रूप नहीं होते अपराधिक है, है। थी थी। नाना वर्णातीन क्या नाना वर्णा तीन का समास नाना वर्णा आकृतिया नाना वर्णाकृति नाना वर्ण तथा नाना वर्ण और नाना आकृति नाना वर्ण और आकृति धर्मों का विशेषण है नाना वर्ण और नाना आकृतियां हैं जिन लोगों की उन रूपों को क्या कहेंगे नाना वर्णाकृति या नाना करते विलक्षणा है नाना क्या है विलक्षण नील पीता प्रकारा जी विलक्षण है विलक्षण वर्ण कैसे नील पीठ आदि प्रकार वाले प्रकार प्रकार वाले का विशेषण वाला विशेषण वाला ठीक है प्रकार का क्या विशेषण विलक्षण नील पीट आदि विशेषण वाले वर्ण विलक्षण नील पीठ आदि प्रकार वाले वर्ण तथा विलक्षण आकृति वाले विलक्षण आकृति वाले तो आकृति कर रहे अवयो संस्थान भी थे जो तो अवयो की रचना भी थे अवयों की रचना भी थी संस्थान यहाँ पर रचना न्याय न्याय सूत्र क्या कहता है जाति जाति आकृति व्यक्ति पदार्थ था जाति आकृति और व्यक्ति व्यक्ति पद के अर्थ है जाति आकृति और व्यक्ति जैसे कि दो व्यक्ति जो सामने दिखाई देता है वो दो व्यक्ति हो गए उसमें रहने वाली क्या होगी बहुत भुत जाति हो और उसकी क्या होगी आकृति तो न्याय वैशिष्टिक के अनुसार जाति और आकृति में अंतर है जाति क्या है अतिय है, क्या है? और आकृति उसकी दिखाई देती है पर मीमांसा न्यायिक वैशेष्ट को छोड़कर अन्य दार्शनिक आकृति को ही जाति मानते आकृति से कोई आकृत जाति हाँ जो उसका जो ऑडियो है ना दो संस्थान तो तो तो है ये होती जाती है दूसरे लोगों के अनुसार ऑडियो संस्थान ऐसा और न्यायिक जाती है ना ये दूसरे दार्शनिक और व्यवहार के अनुसार वेदानी दीजिए व्यवहार में भाषा मानते भी जाती और सभी जातिया अति ही है ऐसा कुछ जाति अपनी अति भी हो जाएगी और उसकी भी हो जाएगी ऐसा देखेंगे ब्राह्मणी जातिया अभिंद्री कैसे मनुष्य की जाति है तो चीज़ी चीज़ी ना वो तो और ये दी जातिया क्या इंद्री क्या है अब यहाँ पे ध्यान देना तो ये आकृति का क्या हुआ अवयव संस्थान विशेष तो अवयवों की रचना विशेष अवयोगों की रचना विशेष की नाना प्रकार के वर्ण और आकृतियाँ हैं जिन की उनको क्या कहते हैं नाना वर्ण आकृति लग जाएगा चलो अगे लेना वसून रुद्र अश्विन मरु तथा तस्थान वसून रुद्रा अश्वनौ महूं अदृश्यपूर्वाणी बहूं अदृशपूर्वाणी हे हे आचारे आदितानत आदि वसून रुद्र अश्वि तथा हे तथा मरुता बहूनी अदृश्य पूर्वाणी या अदृश्य पूर्वाणी बहूनी आश्चर्यानी पश्च अदृश्य पूर्वाणी बहूनी आश्चर्याणी पश्च्य हे भारत है वसुन रुद्रान अश्नो तथा मरुद्र पश्च्य हे भारत द्वादश आदित्य है इस द्वादश को आठ वसुदेवताओं को एकादश रुद्रों को दो अश्नि कुमारों को आधे होता है आठ रुद्र है एकादश अशी दो हैं वही आदि देवताओं को जब बीमारी लगती है तो अश्वी कुमार चिकित्सा करते हैं एक आईटोन आई ग्राफ का एडवर्टाइज है तो वो देते हैं इंद्र की यहाँ खराब होगी तो अश्वि के बाद बढ़ा मिला कर देवताओं के दर्दी चिकित्सा करते हैं उनकी चिकित्सा अमोघ की है नहीं तो ऐसा प्राप्त नहीं है तो ऐसी जल्दी बीमारियाँ नहीं लगती है इसका हम रोग भी है रोग है भले ही मनुष्य देखता हम तो रोग बहुत कम होते होंगे तब बिल्कुल रोग ना होते हो तो भाई बिल्कुल अच्छे कुछ तो होता है आगे देखेंगे। ये तो कुमार और मरुद मरुदेवता है कितने किसने हिशा एक मरुद्योता अब देखेंगे ये से। आदित्य तो वसु रुद्र अश्वि कुमार तथा मरुता और मरुद मरुदेवताओं को देखो अदृश्य पूर्वाणी पूर्ण बेना देखे गए बहुण आचारूर्णा पूर्ण बेना देखे गए बहुत से आश्चर्य वस्तुओं को देखो या पूर्व में ना देखी गयी बहुत से पूर्व ना देखे गए बहुत से अद्भुत रूपों को देखो पूर्व में ना देखे गए बहुत से अद्भुत रूपों को देखो में रूपों को देखो और देखना जो कभी नहीं देखा है कभी नहीं सुना है उसको देखो सबसे आदित्यन द्वादश द्वादश आदित्यों को देखो और सूर्य को एक आदित्य को भी ठीक से देख सकता व्यक्ति नहीं देख पाएंगे और अष्टौ वसून आठ वसु देवताओं को एकादश रुद्रादश एका रुद्र देवताओं को जो दो यह है ये ना ये ऐसा कर करना जो द्वारा साधित्य है आठ वसु है एकादश रुद्र है दो अश्वनी कुमार है उनचास मरुद्व है एक सबके साथ जोड़ लेना तथा बहुमिका अन्य अन्य कौन अदृश्य कुरवाणी की लोक में अन्य अन्य दिन अन्य को नहीं देखा गया कि लोक ने अन्य मनुष्य लोक में सूर्य में न देखे गए अन्य बहुत रूपों को ऐसा लगाना मनुष्य लोक में कया व अन्य पेंटिक मनुष्य लोक में आपने अथवा अन्य किसी ने मनुष्य लोक में सूर्य में क्या मनुष्य लोक में कया अन्य पेंटिक तुम्हारे द्वारा और अन्य के द्वारा पूर्व में न देखे गए अजिश कुर है न मनुष्य लोक में आपके द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा पूर्व में न देखे गए अन यदि है ना कि अन्य अद्भुत रूपों को भी देखो अन्य अभुतान भी बसते आश्चर्यान का भूटान अन्यान या आश यादान नहीं बसते अन्य अद्भुत रूपों को देखो जो नहीं देखा है वो भी देखो अब देखो कौन श्री बोल रहे न केवल एकाव केवल एकाव ना केवल इतना ही नहीं इतना मैं कह रहा हूँ उतना ही कि मेरे में सभी को देखो इतना ही नहीं रहो क्या तो भगवान कहेंगे कि हमारे मेरी जो मेरी देख है एक भाग में पूरे दरअसल देख है एक भाग में पूरे दरअसल भगवान देखने की बात है ऐसा देख लिया ये देखा देखा एक एक एक चरम। यह यह अस्ते थ जगत् यस्य मेहे गुड़ागेट इच्छति एक जगत गुड़ा दुरा गुडागे मम देहे अन्या से? अन्या से गुड़ा देखा। गुड़ा देखा मम देहे मम मम दे मेरी इेहे एक एक स्थान पर स्थित मेरी दे में एक स्थान में स्थित अर्थात मेरे इस इसके एक भाग में, में स्थित है से एक भाग में स्थित को देखो दोबारा देखें एक छूट गया अन्या करने के लिए गुडादेश गुड़ा देश अद्यूडा जैसा मुण मुण एक हे अब यह अब, अब अब मेरी इस बेह के एक भाग में स्थित मेरी इस दे एक भाग में स्थित चराचर के सहित संपूर्ण जगतपुरी को चराचर के सहित सम्पूर्ण कह स्थित है पूरा जगह पूरे जगत में बड़ा जगह सुबह देख लो भगवान ऐसी देखा जा सकता है पूरी जगह में देख सकते हैं क्या पूरी जिंदगी चली जाए तो भी दे नहीं देख पाओगे भगवान देंगे ऐसा अब देख ले क्या अन्य दृष्टि में छति और अन्य जो भी देखना चाहता है और अन्य जो कुछ भी देखना अन्य दृष्टि में क्षति अन्य दृष्टि में और अन्य जो कुछ भी देखना चाहता है ठीक है तो मतलब क्या है यहाँ भी सत्य का में कर लेना उसको भी देख ले क्या अन्य दृष्टि में और अन्य जो कुछ देखना चाहता है कम सबसे उसको भी देख ही है एक एकस्थम एकस्तम एक कर अन्य अन्य जो कुछ अन्य क्या देखना चाहता है जिस जय पर आदि की संख्या कहता था जिस जय पराजय आदि की शंका करेगा कि यद वयेम की हम बीते अथवा वो बीते उसको भी दे देख लेंगे मतलब भावी घटना के दृश्य तू अभी भी देख सकता है भविष्य में जो होने वाला है तो अभी से तू देख सकता है जिस जय आगे आदि की शंका करता था किस प्रकार यद वये यदि यद वयेम यदि नो जय इसी इस प्रकार अन्य इस प्रकार अन्य जो जय पराग आदि की शंका करता था अच्छा दोबारा जाओ फिर यद जय यद नो जयू इस प्रकार जो कहा था इस प्रकार जो कहा था एक महीने अच्छा ठीक है यद वय यद नो जयू इस प्रकार जो कहा था और इससे पहले क्या है अब अध्यय पराजय आदि अन्य जिसकी संख्या सकता था जय पराजय यादी अन्य जिसकी जिस अन्य से लेना जय जय जयपराजय यदि प्रकार जो कहा था जय जयपराजयम यदि वो दया इस प्रकार जो कहा था तदपि वि यदि यदि तदप्त यदि उसको भी देखना चाहता है यदि उसको भी देख लो आगे देखना चुन तू देखले ले तो भगवान जानते हैं दृष्टुमता स्वस्थता दिव्यु में योगम ईश्वरम किन्तु अनेक स्वच्छुता एव माम दृष्टु न सक्य से तू करना से लेकर लेना तू तू अने दृष्टु माम दक्य थे किन्तु अनेक स्वच्छुता एवं अपने इन प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा ही अपने इन अपने इन प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा ही माम दृष्टु न सक्य से मुझे नहीं देख सकता है अपने इन प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा कि मुझे नहीं देख सकता है स्वच्छ सुने किया है ना ऐसा भी कर सकते हैं एवं यहाँ भी लगा सकते हैं में भी कैसे कि अपने इन अपने इन प्राकृतिक क्षेत्रों के द्वारा मुझे देख ही नहीं सकता है देख ही हो ना सकते थे ऐसा भी हो सकता है नाम दस्तु भी होना सकते थे मुझे देख ही नहीं सकता इसलिए दिव्यम चक्षु जलामी इसलिए तुझे दिव्य शक्ति देता हूँ इसलिए दिव्य चक्ता हूँ दिव्य चक् देता हूँ भगवान ने हलो पिस्टाम चक्ु जलामी मैं आपको दिव्य शक्ति देता हूँ योगम पद से मैं ऐश्वरम योगम पद से उसे मेरे ईश्वरी रूप को देखो पहले भी आया है न क्या है रूपम ऐश्वरम ना। तो तो है ना वो जो है ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर वही है इसलिए आपको देता हूं। मैं करते मेरे योग को देखो योग कर यहाँ पर आएगा योग का अतिशय सामर्थ्य मेरे ईश्वरी योग के अतिशय सामर्थ्य को देखो हस्त में आ रहा है नाम ना मांग से लेना विश्व धर्म विश्व रूप भ्रमण करने वाले या विश्व रूप धारी उनको इन से अपने चश्मो के द्वारा नहीं देख सकते हो सत्य से जोड़ा है नक्ष्यन है ना दिव्य किन्तु जिस दिव्य रूप के द्वारा तू एम दिव्यु सत्य से किन्तु जिस दिव्य रूप के द्वारा तो तुम मुझे देख सकते हो सब दिव्य तो दिव्य चुओं को देता हूँ दिव्य जलाम दे सकू एक अटुभ हम दिव्यम को लेकर स्कूल के साथ चलेंगे ईश्वर ज्ञान आदि से ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य शक्ति रहा था नूल ईश्वरी योग हो योग कार्य यहाँ पर योग के अतिशय सामर्थ्य योग से मतलब अत्यम योग सामर्थ्य जो बच्चे क्या hmm. योग शक्ति रखते हैं मतलब अतिथर योग शक्ति या अत्यंत योग का सामर्थ्य अत्यंत योग का देखो अर्थात मेरे अत्यंत योग के सामर्थ्य को देखो मूड ईश्वर के अत्यंत योग के सामर्थ को देखो अच्छा मूल ईश्वर के अत्यंत योग के सामर्थ्य को देखो अथवा अत्यंत योग के सामर्थ्य से विशिष्ट मेरा चलते अत्यंत योग के सामर्थ्य से मेरा सामर्थ को देखो अब कौन बोले संजय संजय कितने संजय के मन कितने दिन जा रहे हैं दूसरे जय संजय संजय ने भी दर्शन किया है क्या ना बीज दृष्टि करने अच्छा क्या चाहिए क्या तो ये तो है। तो है। होना चाहिए ये ये से होना ऐसा आज समझ है संजय हुआ थे संजय बोले एवं दोरा परमं एवं राजन दर्शयास स्वाधाया तत राजगेक हरी उत राज हरि दर्शयामास स्वाधाया परम राजन तत पश्चात हे राजन पश्चात हे राजन या राजन तटा कर लेना हे राजन निश्चय पश्चात राजन तटा हे राजन निश्चय पश्चात महायोगेश्वरा हरि एवं उक्वा पार्थाय परम ऐश्वरम पार्थाय परम ऐश्वरम रूपम दर्शा मास राजन निश्चय पश्चात उठे रहे महायोगेश्वरा हरि एवं उक्वा पार्था परम ईश्वरम रूपम दर्शाया मास महायोगेश्वर श्री हरि ने ऐसा कहकर अभी कहा ना, ना तुम सत्य माँ योगेश्वर श्री हरि ने ऐसा करके पार्थ को तो अपने परम ईश्वरी रूप का दर्शन कराया पार्थ को परम ईश्वरी दर्शन कराया एवं यथोक प्रकार है इस तय करना यशोक प्रकार है ना प्रश्न में योग में विक्रम इस उपकर कदा कथ अन राजन किसान राजन माँ योगेश्वर माँ योगेश्वर या माँ जो योगेश्वर माँ कर, योगे योगे योगे कर।, तो योगे कर हरि नारायण में हरि कर सारायण माँ योगेश्वर नारायण में दरसिया माँ कर पुत्र को परम रूप की परम रूप क्या है ईपरी विश्व रूप ईपर का विश्व रूप को लिखाया विराट रूप को लिखाया